रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत की केंडरी ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुते कक्षा दो के चात्रों के लिए कारिक्रम महीनों के नाम भाग एक. बढ़ते जाएं आगे आगे बढ़ते जाएं कक्षा 1 से 2 में जाएं 2 से फिर आगे बढ़ जाएं सीढ़ी-सीढ़ी चढ़ते जाएं आगे आगे बढ़ते जाएं कक्षा 1 से 2 में जाएं 2 से फिर आगे बढ़ जाएं saal beet jaye jab pichhla हीनों का एक दो तीन चार सभी करेंगे हमको प्यार पांच छे साथ आठ या करें हम अपना पार एक दो तीन चार सभी करेंगे हमको प्यार चू तुमने तो बहुत जल्दी याद कर लिया कि साल में पूरे 12 महीने होते हैं हां यह भी जानते हो कि इन महीनों के नाम क्या-क्या हैं अच्छा चलो यही बताओ कि साल में पहला महीना कौन सा होता है बताओ हम्म हम्म जनवरी का एक बात तुम्हें और बता दूं जनवरी महीने के पहले दिन नए साल की खुशी बनाई जाती है नया साल मुबारत मुबारत मुबारत तुमको मुभारत उनको मभारत सब को मभारत पहली जनवरी का दिन होता है नए साल का पहला दिन। 31 दिसंबर को पुराना साल बीत जाता है और जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है नया साल मुबारक बच्चों इस बार जब पहली जनवरी आए तो तुम भी याद रखना नए साल की खुशी मनाना भूलना मत हम्म अच्छा बच्चों यह तो तुम जानते हो ना कि नए साल का यह दिन पूरे 12 महीनों के बाद आता है और साल के हर महीने की बात निराली होती है कौन सी निराली बात होती है? ये, ये बाद में बताएंगे. पहले, इन महीनों के नाम तो याद कर लो. हाँ, गिनो तो जरा, कौन-कौन से बारा महीने हैं? जन्वरी, फर्वरी, मार्च, हम हम, हु, अप्रेल, माई, जून, जुलाई शाबाश अगस्त सितंबर फिर क्या आता है बताओ हां अक्टूबर नवंबर और आखिर में दिसंबर जनवरी के बाद आता है महीना फरवरी का और अपने साथ लाता है रंग बिरंगे फूल बच्चों फरवरी मार्च में कौन सा त्यौहार आता है मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा होली का त्यौहार बुरा ना मानो होली है होली है भई होली है बुरा ना मानो होली है होली है भई होली है जनवरी लाए नए साल को फरवरी पुकारे आया बसंत मार्च महीना लाया होली लो आ गई बच्चों की टोली बुरा ना मानो होली है होली है भई होली है जनवरी बीती फरवरी बीती मार्च भी हो गया फिर कौन सा महीना आएगा और कौन सा त्यौहार आएगा फिर आएगा अप्रेयल का महीना, और लेकर आएगा इमतहानों का त्योहार इमतहान भई, सबसे बढ़ा त्योहार आँ भईया, तब तो तुम तोते की तरह रटोगे, दो एक म दो, दो दुनी चार, दो एक म दो, दो दुनी चार रटने जैसा चड़ा बुखार हाँ हाँ हा और अप्रैल के बाद मई जून का महीना आया खुशियों से झोली भर लाया बोलो तो क्या खुशी की बात छुट्टी का त्यौहार ये लाया छुट्टी का त्यौहार बच्चों तुम सबको अच्छा लगता है ना तुम्हें पता है ना कौन से महीनों में तुम्हारा स्कूल बंद रहता है मई और जून में और इन दो महीनों की छुट्टियों में तुम खूब खेलते हो और खूब मौज उड़ाते हो है ना तभी तो हमने तुमसे पूछा था मई जून का महीना आया खुशियों से झोली भर बोलो तो क्या खुशी की बात छुट्टी का त्यौहार यह लाया चलो आज हम एक ऐसा ही खेल खेलते हैं जिसमें हम तुमसे पूछेंगे बोलो तो क्या खुशी की बात हम पहले हम एक महीने का नाम लेंगे तुम आ, सोच कर बताना कि उस महीने में कौन सा त्यौहार होता है या खुशी की क्या बात होती है तो हां फिर शुरू करते हैं जनवरी महीने से जानते हो ना जनवरी साल का सबसे पहला महीना होता है तो अब ध्यान से सुनो और फिर बोलो हम क्या बोलो <laughs> अरे यही तो तुम्हें सोचना है हां हा, सोचो और फिर बताओ हम तो मैं शुरू कर रही हूं अब जनवरी का महीना आया कड़कड़ाती कर सर्दी ये लाया बोलो तो क्या खुशी की बात नया साल ये लेकर आया शाबाश फरवरी का महीना आया रंग बिरंगे फूल ये लाया बोलो तो क्या खुशी की बात साथ अपने बसंत ये लाया बहुत अच्छा मार्च के महीने की बात Holi, khele, hem sapsat. Holi, hei! Bolo, tu, kia, khushi ki bàt? <laughs> Holi, kàtio, hàr hai, Aya. Hà, lékin, mèi nè, tu, t'umhe, bata hi diya, Apreil, ka, mahinah, Aya. Bolo, tu, kia, khushi ki bàt? Koi, nai, ji, khushi ki bàt? अप्रेल महीना इंतहान का आया। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो दुनी चार, रटने जैसा चड़ा बुखार। आरे रे रे रे रे रे रे रे देखा, देखा तुमने बच्चो, बबलु कितना परिशान है। मई जून का महीना आया, खुशियों से � बोलो तो क्या खुशी की बात अगली कक्षा में ये लाया छुट्टी का त्यौहार ये लाया अरे रे रे रे, रे अरे तुम लोग कहां चले अरे अभी तो साल के 6 महीनों की ही बात की है हमने अरे अभी तो हम्म देखा बच्चों मई जून में छुट्टी के त्यौहार से बच्चे इतने खुश हुए इतने खुश हुए कि खेलने चल दिए <laughs> चलो पर हां चलते-चलते एक गाना तुम्हें सुना दें जैसे जनवरी फा से फरवरी फिर बोलो तो क्या आता है आता है फिर मार्च महीना सर्दी भागे शुरू गर्मियां मार्च महीना शुरू गर्मियां मार्च, मार्च महीना मार्च महीना मार्च महीना अच्छा बच्चों अब आगे बोलो से अप्रैल महीने मई फिर बोलो तो क्या आता है आता है फिर जून महीना गर्मी इतनी बहे पसीना जून महीना बहे पसीना जून महीना जून महीना, जून महीना, जून महीना। और लो दोस्तों अब हम तुमसे पूछ रहे हैं एक पहेली पहेली सुनो ध्यान से सुनो और दो उसका जवाब तो लो सुनो यदि कोशिश कोई देख न पाए खाल लाख करे यदि कोशिश देख न पाए खाल खेतो खेतो लिए कदरिया हमको खूब घुमाए खेतो खेतो लिए कदरिया हमको मेरे ऊन से हर मिलवाला कपड़े नए मेरे ऊन से हर मिलवाला कपड़े नए बन तो दोस्तों जरा बताओ तो सही ये कौन थी बताओ बताओ बिल्कुल ठीक ये थी